वर्नाथ संसम मंगलाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक वंदे विदेहतनया पदपुंडकसौरभ सहृतचित हमतापनिषम स्य सन मन सागपुण्यम दूरवादति जनेेमाबरंबर विभूषण भूषितांगम कंदकोट कमनीय किशोर्मूर्ति पूर्ति मनोरथ भुवा भज जानकश यघुनाथ कीतनम त्र त्रतमस्तकांजलि बापूर्ण लोचनम मरुतिमत राक्ष गंगातरंगरमणीय जटाकलाप गौरीर विभूषितम भाग नारायण ियमन मदाफारम बाराणसीपति भज विश्वनाथ श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुखुर सुधार वरण रघुवर विमल यश जोदायक फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुनगाव श राम के हनुमत हो लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धा जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम श्री सीता राम जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पत हर हर महा भगव्चरण कमला अनुरागी बंधुओं श्रद्धा मयी माता श्री हनुमान जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में और उन्हीं की अकार करुणा से श्री रामचरित के आधार पर भगवद भक्ति भग भूषण श्री भरत जी की गौरव गाथा का गायन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करें उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिल कर मस्ती के साथ बोले Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Siya Ram, Jai Jai. Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Siya Ram, Jai Jai. Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram.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 जय शिया राम जय जै जय सिया राम जय सिया राम जय जय श राम जय सिया राम जय जय शिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भैया मंगल आई उमा से जय जपत पुरा उमा से जपत पुरा जय शिया राम जय जय शिया राम जय जय शिया जय जय जय जय जय जयराम सुमिर पवन सुत पावन नाम सुमिर पवन सुत पावन राम अपने बस कर रखे राम अपने के राम के राम जैसी शिया राम जय जय शिया राम जय जय जय जय शिया राम जय जय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 शरा जैसे राम जैसे अशरण शरण दया के धाम अशरण शरण दया के धाम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा नाम जय सियाराम जय जय सियाराम जय श जय जय करुणा कर अपना लो राम करे पर ना लो राम अपना दास बना लो राम अपना जय शिया राम जय जय शिया राम जय शिया जय जय राम जय शिया राम जय जय शिया राम जय श Jai Jai Siya <muchas> Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Jai Jai Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Jai Jai Siya Ram Siya Sri Sita Ram Ji Maharaj <muchas> Jai श्री हनुमान जी महाराज दम्भ दूषण सुजस मिश्र अपहरत को सविता तुलसी से सखन अनमुख करथ करत शीयरा। राम राम शेर श्री सीताराम जी के प्रेम से परिपूर्ण श्री भरत जी का यदि जन्म न हुआ होता तो जो यम नियम सम आदि विषम व्रत हैं मुनियों के मन को भी अगम है इनका आचरण अपने व्यवहारिक जीवन से कौन उपस्थित करता दुख दाह दारिद्र्य, दंभ आदि दोषों का अपहरण अपने स्वयस के बहाने और कौन करता है और इस कली में तुलसीदास ऐसे सठ को भगवान श्री राम के समक्ष शरणागत के रूप में कौन प्रस्तुत करता है यह भावोद्गार हैं संत शिरोमणि मूर्ति श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी संत प्रवर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के सचमुच भरत भरत समझान यह सत्य है कि श्री भरत जी जैसा भाव कहीं नहीं है पर यह भी सत्य है कि श्री राम जैसा स्वभाव किसी और का नहीं और श्री तुलसीदास जी दोनों के लिए एक एक ऐसी पंक्ति प्रस्तुत करते हैं जिसमें चुनौती है चैलेंज है भरत सरे को राम सने ही भरत सरिस को राम जग जप राम राम जपो जे भरत सरिस को राम भरत सरिस को राम सनी श्री भरत जी जैसा भक्त और कौन है पूछते हैं कौन है श्री भरत जी की तरह भक्त तो श्री राम जी के लिए क्या कहते है? को रघुबीर सरिस संसारा शील स्नेह निवाह निहार और आज ऐसे अलौकिक भाव और अलौकिक स्वभाव का मिलन हो रहा है चित्रकूट की धरती पर श्री भरत शत्रुघ्न जा रहे हैं लेकिन श्रीभरत के चरण आगे की ओर बढ़ रहे हैं और मन पीछे की ओर पीछे की ओर काश है फेरति मनु मातु कृत खोरी माता की करनी याद आती है मैं उन्हीं के कई माता का बेटा हूं जिन्होंने श्री राम को श्री जानकी जी को श्री लक्ष्मी को बलकल वसन धारण करने के लिए विवश कर दिया बनवासी बना दिया क्या मुंह लेकर मैं राम जी के सामने जाऊं इससे तो अच्छा लौट चलूं फेरती मनऊ मतु कृत खोरी लेकिन यह क्या है चरणों की गति बढ़ जाती है उत्साहपूर्वक चलने लगते हैं कुछ और सोचने लगे हैं इसलिए निराशा बदल गई है जब समुझत रघुवीर सुभा तब पथ परत उता उताइल पब राम जी का स्वभाव याद आता है तो वे उसी मार्ग पर तेजी से चलने लगते हैं बिनु सेवा जो द्रव दीन पर राम सर इसको ना ही ऐसो कोदार कभी कभी श्री भरत जी के मन में विचार आता है कि मैं श्री राम जी जान मैया लक्ष्मण भैया से मिलने तो जा रहा हूं लेकिन क्या वे मुझे मिलेंगे राम लखन सियनिम नाम राम लखन जनियन तही तिठ राम सुनी मम नाम राम लख उठी जनी अनत जाऊ श्री राम लखन राम लखन राम लखन श्री राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी वह स्थान छोड़कर न चले जाएं जहां है मेरा नाम सुनकर अच्छा भरत एक बात बताओ क्या तुम्हारा नाम सुनकर श्री सीताराम जी स्थान छोड़कर चले जाए हां क्यों मेरा नाम ही ऐसा है मेरे नाम ने उन्हें भवन में नहीं रहने दिया तो मेरा नाम उन्हें वन में कैसे रहने देगा पर एक बात है जब तुम्हें पता है तो तुम ही क्यों जा रहे भरत जी कह दे मैं तो जाऊंगा क्यों जाओगे इसलिए मोरे शरन राम ही की प नहीं राम ही की पन ही, पन ही। मेरी शरण तो राम जी के श्री चरणों की जूतियां हैं पन ही है और इसमें भाव क्या है यही कि चरण तो जूते को छोड़कर जा सकते हैं पर जूते चरणों को छोड़कर कहां जाएंगे? वे तो बने ही चरणों के लिए हैं। देखो रवि को कमल अनेक हैं, कमलन को रवि एक हमसे प्रभु को बहुत है पर प्रभु से हमको एक हम कहां जाएंगे चरणों को छोड़कर जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे मोरे शरण राम ही की पन ही इसी द्वंद्व की स्थिति में श्री भरत है तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया भरत दशा ते अवसर कैसी का जल प्रवाह जल अलिगत जैसी जल अली जल अली का अर्थ है मछली जल प्रवाह पानी उधर चलता है तो मछली उलट कर चलती श्री भरत के चरण राम जी की तरफ चल रहे हैं और मन अयोध्या में घटित घटना की ओर जा रहा है सोचते हैं क्या मुझे राम जी मिलेंगे मन उदास हो गया मैं इस योग्य नहीं हूं कि भगवान मुझे मिले लेकिन भरोसा यही है यद्यपि जम तूते मैं सठ सदास जन्म भले ही कुमाता से हुआ हो मैं सदा दोषपूर्ण हूं सठ हूं किंतु आपन जान न्यागी हई मुहे रघु वीर भरोस मोहे रघुवीर भरू राम जी हमें स्वीकार कर लेंगे क्यों क्योंकि राम जी ऐसो कोदार जगबान ऐसो को, कोदार जगबान विनु सेवा जो द्रव दीन राम सरिस को नाही उदार जगवान उदार जगवान उदार जग उदार जग उदार जग उदार मुह रघुवीर भरोस भक्त का तो सर्वस्व ही भगवान का भरोसा है मुह रघुवीर भरोसो भारी श्री भरत ऐसा सोच ही रहे उसी समय निखाद राजगो ने तब केवट ऊंचे चढ़ी ऊंचे चढ़ी धाई तब केवट ऊ चढ़ी धाई केवट कई भरत सन भुजा उठाई आ तब केवट वट ऊंचे ऊंचे, वेवट ऊंचराज ऊ ऊंचाई पर चढ़ गए एक पर्वत की ऊंचाई पर चढ़कर और बोले भरत भैया भरत भैया पता लग गया देखो देखो और निखाध राज ने जहाँ से भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन भरत जी को कराया था चित्रकूट में वह स्थान आज भी यज्ञ वेदी के नाम से प्रसिद्ध है मंदाकिनी गंगा जी के किनारे ही वह स्थान है यज्ञ वेदी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस स्थान की ऊंचाई से ही निखाधराज जी ने भरत जी को भगवान की यज्ञ वेदी का दर्शन कराया था ऊंचाई पर अच्छा निखाधराज के कारण भरत जी को भगवान मिले लेकिन यहां कितना सुंदर संकेत है भरत जी नीचे खड़े और निखातराज तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई इसका अर्थ है कि मां भगवान से मिलाने वाले को जीवन में जब हम ऊंचा स्थान देंगे तभी हम भगवान तक पहुंच सकेंगे एक सज्जन ने कहा सब बराबर कौन बड़ा कौन छोटा ये तो बेकार की बात है सब बराबर मैं भी कहता हूं कि बिल्कुल आप ठीक है अच्छा एक काम करो आप ये जो बोतल आती है ना पानी की बिस्लेट हालांकि वो अमृत लहरी है लहरी कहते ही होंगे उसे अच्छा वो अब आप ले लो। वो। दोनों बोतल ले लो एक खाली हो और एक भरी हो तो बोतल दोनों समान है कि नहीं बराबर है कि नहीं सब कहेंगे अरे एक बात आपको बिल्कुल सब बराबर ये दोनों बोतल बराबर है बिल्कुल बराबर है इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन एक बोतल खाली है दूसरी भरी हुई है अब खाली बोतल अगर भरना चाहती है तो भरी हुई बोतल को ऊपर रखना पड़ेगा कि नहीं बोतल बराबर है अब खाली बोतल के अगर तुम भी बोतल हो हम भी बोतल जो तुम में सो हम में हम तो तुम्हारी बराबरी रहेंगे तो बराबरी तो मिल जाएगी पर जिंदगी भर खाली रहेगी भर नहीं सकेगी भरने के लिए तो भरी हुई को ऊंचाई देनी ही पड़ेगी खाली बोतल को और हमारे यहां कितनी सुंदर परंपरा है इसीलिए हम लोग अपने महापुरुषों को उपदेश देने वालों को ऊपर बिठाते हैं यह व्यासपीठ का सम्मान क्यों बराबरी है कोई अंतर नहीं ऊपर बैठने वालों को कोई अभिमान नहीं है और जिन्हें अभिमान है वे ऊपर होकर भी ऊपर कहां है सचमुच समान है लेकिन वो तो इसलिए बिठा दिया गया कि एक भरी बोतल है एक खाली बोतल है खाली बोतल नीचे है भरी बोतल ऊपर है इसीलिए भरत जी का चरित्र ही तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई भरत जी कह सकते थे कि हम उनके भाई हमारा उनसे सीधा संबंध है कई लोग ऐसे डायरेक्ट अप्रोच वाले मिलते हैं सीधा पर भरत जी की कथा यह सिखाती है कि भाई मर्यादा का पालन हो गुरु शिष्य परंपरा हमारी सनातन परंपरा है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवेया उपदेक्ष्यंति ज्ञानम ज्ञानी न तत्व हम उस परम तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाकर प्रणिपात करते हैं प्रार्थना करते हैं तब उस परम तत्व का अपरोक्ष अनुभव होता है तो परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति के लिए भी गुरुदेव को ऊंचाई पर बिठाना होगा और इसी तरह परमात्मा के रूप के दर्शन के लिए भी किसी भक्त गुरु को ऊंचा स्थान देना पड़ेगा और इसीलिए भरत जी से किसी ने कहा कि इन्हें ऊंचा क्यों भरत जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कह सकता था कि चलो कोई बात नहीं वो भी बेचारा क्या सोचेगा कि कोई मिला ऊंचाई दिए पर भरत जी ऐसा नहीं सोचते भरत जी ऐसा सोचते कि ऊंचाई हमने दी नहीं वो है ही ऊंचे क्यों फिर वही बात मैं राम जी का सेवक हूं निखाधराज राम जी के सखा है सखा का तो स्थान सेवक से वैसे ही ऊंचा है अच्छा फिर एक बात है सेवक वो जो चरण में रहे और सखा वो जो हृदय से लग जाए सखा वो जो हृदय से, से लग जाए तो आपने क्या किया बोले निखाधराज जी को हमने हृदय से लगा लिया अब ध्यान देना मनु लखन सन भेट भई प्रीत न हृदय समाए हमने निखात राज को हृदय से लगा लिया और मानो हृदय से हृदय मिलाने का अर्थ क्या उन्हें हमारे हृदय में जो था वो निखात राज के हृदय में पहुंचा दिया निखात राज के हृदय में पहुंचा दिया कहा क्यों बोले यह राम जी के सखा है यही तो राम लाय उ और हम तो सेवक हैं तो सेवक तो चरणों में ही रहेगा और मोर शरण राम ही की पन ही मैं पन ही की तरह हूं मैं तो चरण में ही रहूंगा लेकिन चरण में रहने वाले को अगर अपने हृदय की बात परमात्मा के हृदय तक पहुँचानी हो तो उससे हृदय मिला लेना चाहिए जिसका हृदय भगवान से मिल चुका हो इसलिए निखाध राज अवसर तब केवट ऊंचे चढ़ी थाई निखादराज को भगवान हृदय से लगा चुके और वही हुआ निखादराज बोले क्या नाथ देखिए बेट विशाल नाथ दे देख नाथ देवी बिटप पाकरी जंबू, रसाल रसालमाना आ, नाथ दिए तरुवरन मध्य बट सोहा वृक्षों को पहचाने पाकरी जंबो लसाल तमाला कैसे सुंदर वृक्ष है पाकरी का वृक्ष देखिए ये पाकरी का वृक्ष क्यों जाप यज्ञ पाकर पाकर वृक्ष भगवान के मंत्र जप के नाम जप के लिए बड़ा उपयोगी उस समय की व्यवस्था है इसका यह अर्थ नहीं कि आपको पाकर मिले पाकर वृक्ष मिले तभी नाम जपेंगे नहीं तो नाम जपना आज से बंद ही कर दिया पर पाकर वृक्ष अच्छा है जिसे देखकर भगवान के नाम का स्मरण हो आए भगवान का स्मरण हुआ है जंबू रसाल तमाला जामुन भगवान के रंग में ही रंगा हुआ और ये परिपक्व कब होता है वर्षा कितना बढ़िया संकेत है कि भगवान का रंग चढ़ेगा तो परिपक्व कब होगा का सावन भादों में और सावन भादों क्या वर्षा ऋतु रघुपति भगती तुलसी साली सुदास राम नाम बर वरण सावन भादों मास जब राम नाम का रस वर्षण होगा तब ये भगवान के रंग में परिपक्वता है मन भगवान के रंग में रंगेगा पर नाम स्मरण से परिपक्व होगा और नाम स्मरण जाप जग पाकर संबंध है पाकर जम अच्छा जब मन भगवान में लग जाए तो आम है आम छा मानस पूजा आम छह कर मानस पूजा छा कर आम छ मानस पूजा आम छी मानस पूजा आम छी मानस पूजा आम छह ज हरी भजन काज नहीं काज नहीं दूजा जाज हरी भजन काज नहीं दूजा जा आमा, आमा आम की छाया में मानस पूजा भगवान के मानसिक पूजा का विधान है मनसिक पूजा कोई साधन ना हो आवश्यकता नहीं है मन सपने में कोई चीज नहीं होती पर मन सब पैदा कर लेता है तो भगवान की पूजा का जागृत अवस्था में सपना देखना यही मानसिक पूजा है पर कोई कह के सपना तो झूठा है देखो संसार से जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है और भगवान से जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सच्चा है जगत सब सपना मीरा माता का संबंध तो भगवान से सपने में ही जुड़ा नन्ही सी नौ वर्ष की बालिका मां से पूछती है मां यह बड़ी भीड़ जा रही है घोड़े पर सुंदर सजीला तरुण बैठा हुआ है श्रृंगार किए हुए पीछे बहुत सी भीड़ है मां ने कहा बेटी तेरी सहेली का विवाह है ये सब बाराती हैं, और ये अश्व पर असवार जो सुदर्शन तरुण दिखाई दे रहा है ये तुम्हारी सहेली का दूल्हा है मीरा पूछ बैठ दी मां मेरा दूल्हा कौन है माने का कि तेरा दूल्हा अभी नहीं है बालिका क्या समझे जब मेरी सहेली के हाथ पांव नाक कान है तो मेरे भी है तो जब उसका दूल्हा है तो मेरा दूल्हा क्यों नहीं अम्मा कैसे समझाती मां ने कह दिया कि मंदिर में जो चतुर्भुज भगवान बैठे हैं वही तुम्हारे दूल्हा है दूसरे दिन सवेरे मीरा तो श्रृंगार किए बैठी, विवाहित देवियों की तरह मांग भरी हुई कंगन चूड़ी माने क्या? ये क्या किया क्या हुआ मां मीरा विवाह हो गया विवाह किसी को पता नहीं लगा मीरा बोली ना लगे जिसका हुआ है उसे तो पता लगा है कब हुआ विवाह माई माई माई माने माई माने सुपूर्ण मा सुपणानी दीना सुपण पर जी देना माई माने माई divoi mai My... My... सपने में विवाह हुआ बराती भी आए थे कितने बराती आए छप्पन कोट चढ़ा पधारिया छप्पन करोड़ बराती सपना ही है। जब सपने में ही देख रहे हैं तो कब काहे को देखो पर छप्पन करोड़ का अर्थ है यादव यदुवंशी श्री, श्री कृष्ण का पूरा परिवार छप्पन कोटा जना पधार तोरण बंधिया जी आ, श्री कृष्ण दूढ़ा बंदनवार पता का तोरण सजाए गए और पू ma fa पुलिस सपने का विवाह कोई सच होता है तब मीरा ने भी यही उत्तर दिया उस भक्ति मूर्ति माता ने कहा कि मां संसार के साथ जुड़ा हुआ सच्चा संबंध भी सपना है और भगवान के साथ सपने में जुड़ा हुआ संबंध भी सत्य है और वे कहती हैं मेरे तो गिरधर गुफा मेरे तो गिरधर गुफा दूसरो न गो ये मेरे तो गिर मेरे तो जाके सिर मकुट मेरोपति सो मे हो तो गे तो मानसिक पूजा का अर्थ दिन में भी भगवान की पूजा का जागते हुए सपना देखना सपने में कुछ होता नहीं खर्च भी नहीं होता मानसिक पूजा में भी कोई खर्च नहीं एक आदमी एक महात्मा से के पास गया बोले महाराज आपसे अकेले में बात करना एकांत में संत ने सोचा जिज्ञास हुए कुछ पूछ रहा एकांत मिला बोले महाराज आपसे मन की बात बताऊं भगवान का दिया हुआ है तो हमारे पास बहुत धन तो बहुत है लेकिन क्या करें हम अपना स्वभाव नहीं बदल पाते क्यों समस्या है बोलो समस्या क्या है बोले हम एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकते स्वभाव महात्मा बोले तो ना करो तुम्हें परेशान कौन करता है? तुम्हारा धन मत करो खर्च लेकिन बोले दूसरी भी समस्या है क्या बोले भगवान की पूजा करना चाहता और पूजा शुरू ही उसी से होती है भगवान का भोग ले आओ भगवान के लिए वस्त्र ले आओ भगवान के लिए चांदी का सिंहासन और सोने का बड़ी समस्या मन बहुत है और है तो खर्च करने के ऊपर कर सकते नहीं स्वभाव ऐसा है और संतों के पास मार्ग मिल जाता इसीलिए आए हमारी सुविधा देखते हुए रास्ता निकालो संत भी दो अपनी मस्ती के अनोखे ही होते उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए भी मार्ग है भगवान के यहां सभी के लिए रास्ता है कहा क्या कहा कि तुम ठाठ से भगवान की पूजा करो खर्च करके भी उतनी बढ़िया नहीं कर सकते थे जितनी बिना खर्च किए करो बोले कैसे बोले आंख बंद करके बैठ जाया करो अब बस ये सोचा करो हा भगवान के लिए हमने सोने का महल बनाया है मन से ही बनाना क्या हो? कौन सा खर्च हो रहा है? और सोने के महल में सोने का ही सिंहासन है हीरे जड़े हुए और उस पर कीमती मखमली रेशमी वस्त्रों के आसन उस पर भगवान बैठे हुए भगवान को हमने बहुत कीमती वस्त्र पहनाए रत्न जटिल स्वर्ण मुकुट हीरो का हार और यह सब स्वागत सत्कार के बाद भोजन के लिए कर रहे मनुहार, तरह तरह के विविध व्यंजन खिलाया करो भगवान पूजा भी होगी तुम्हारा खर्च नहीं होगा उसने संत के चरण पकड़ लिए बोले ऐसे ही गुरुजी की तलाश हम कर रहे थे बहुत बढ़िया ये तो बहुत बढ़िया उपाय है ठीक है अब गया भक्त तो था देखो जिनमें भगवान के प्रति भाव होता भी अपने स्वभाव से मजबूर भले ही हो पर सुमति कुमति सबके उल रहा है भक्ति का भाव तो था अब वो आंख बंद करके बैठा महात्मा का संकल्प उसका भक्ति भाव भगवान में मन लग गया अब उसको भगवान दिखने लगे और बहुत तो सोने का भवन बनावे हीरों के आसन सिंहासन और भगवान के वस्त्रिये और, और खुद अपने हाथ से तरह तरह के भोजन बना के भगवान को अर्पण करे भोजन उसे बनाना तो नहीं आता था पर सपने में बनाने में क्या हार जाए तो एक दिन अब उसको अनुभव होने लगा मन ही है अब मानसिक तल पर उसे भगवान का अनुभव हो तो एक दिन खीर बना रहा था सो बड़ी खीर दूध डाला चावल डाला और चीनी डाल रहा था अब देखो ये मन के अवचेतन रूप से बैठा हुआ संस्कार कहां तक पीछा करता है भगवान का दर्शन हो रहा देखो और वहां भी वो भगवान के लिए खीर बना रहा था चीनी डाल रहा था वो अवचेतन मन में बैठा हुआ लोभ का कंजूसी का कृपणता का संस्कार आ गया उसको लगा कि आधी चम्मच डालो तो उसने आधी चम्मच चीनी डाली और आधी ऐसे बचा ली भगवान को हंसी आ गई भगवान भी तो बड़े कौतुकीय तुरंत प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिए चौका आंख खोल कर देखा तो भगवान बोले ये तो पूरी डाल दे इसमें कौन सा खर्च हो रहा है तेरा ये तो पूरी डाल दे इसमें कौन वो चरणों में गिर गया बोले महात्मा के आशीर्वाद से पूजा सफल हो गई क्यों बोले अब आपने हाथ पकड़ ही लिया है इसे छोड़ना नहीं इस हाथ को पकड़े ही रहे हमारे बोलो ये मानसिक पूजा मन से अच्छा देखो एक बात हो और ये पूजा करने में हम सब स्वतंत्र हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी मैं एक दिन सोच रहा था कि भक्ति स्वतंत्र क्यों इसलिए क्योंकि जिस जिन भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं वे भगवान सब जगह है इसलिए कहीं भी आप कर सकते हो ये भक्ति की स्वतंत्रता है कहा सो कहा जहां प्रभु ना ही हरी व्यापक सर्वत्र समान यह स्वतंत्र और जो दूसरी एक सुविधा है क्या मन के लिए आप स्वतंत्र हैं तन के लिए नहीं भाग्य में आप स्वतंत्र नहीं है भाव में स्वतंत्र हैं जैसे आपको अयोध्या जाना पड़े तो कई झंझट है पहले तो रील में रिजर्वेशन कराओ मिल जाए तब फिर इंतजाम करो एक आध साथी बनाओ कई घंटे की यात्रा दो दिन की करो तब पहुंचो और मौका उत्सव का हो तो भीड़भाड़ में दर्शन मुश्किल किसी तरह दर्शन करो फिर लौट कर आओ चलो किसी और त्वरित साधन से गए तो जल्दी आ जाओ लेकिन फिर भी है समस्या कि नहीं उसमें आप उतने स्वतंत्र नहीं हो और मन से जाना हो तो बोलो कोई रोक सकता है दुकान छोड़नी पड़े घर से अनुमति लेनी पड़े तब जा सकते हो अयोध्या या वृंदावन या काशी और मन से जाना हो बोलो किससे पूछना स्वतंत्र हो नहीं अजब मन को किस रेल की जरूरत है किस हवाई जहाज की अच्छा एक बात और है ऐसा नहीं कि आप जब घर पहुंच जाएं तब मन को अयोध्या भेजेंगे यहां बैठे बैठे, बैठे भेज सकते हैं कई लोग तो भेजे ही चुके होंगे इतनी देर <laughs> कितना आसान तरीका है भक्ति स्वतंत्र आप मन से और इसको कोई नहीं रोक सकता कोई नहीं एक आदमी बोला कि हमारा मन हमारे कहने से रुकता ही नहीं हमने लोग रोकते ही काये को रोकने के झंझट में ही मत पड़ो ये जाता है तो इसको यही आदत डालो बस थोड़ा दिशा बदल दो कि उधर जाते हो तो जरा इधर चले जाया करो उधर जाते हो तो इधर चले जाया करो और ये पक्की बात भगवान कहते हैं कि उधर जाने वाले मन को एक बार मेरी तरफ भेज के देखो फिर अगर उधर चला जाए तो हमारी गारंटी भगवान का रस एक बार ऐसे मिल गया फिर लौट नहीं जाएगा इसीलिए मानसिक पूजा आम के वृक्ष के नीचे अपने यहां करते थे कागज सुनिए आम छा कर मानस पूजा और मन से बिनु भजन काज नहीं दूजा कितनी स्वतंत्रता है इसलिए भक्ति स्वतंत्र है ज्ञान भी, भी स्वतंत्र है क्योंकि आपको परम स्वतंत्रता का अनुभव कराता है भक्ति भी स्वतंत्र है मानस पूजा भगवान की लेकिन हमारी तो आदत खराब है एक बार क्या हुआ दो मित्र जाड़े की भयंकर सर्दी रात में अकड़ रहे थे कांप रहे थे भूखे थे अब वर्षा हो गई थी तो कहां जाए जंगल में अटके थे तब तक वो बगल वाले मित्र ने अंधेरे में कुछ खाना शुरू किया तो दांत से वो चबाए तो कट कट की आवाज हो तो इस मित्र ने कहा कि क्या खा रहे हो वो बोला चने खा रहे हैं। बोले अजीब मित्र हमको नहीं दिया हमें भी तो दो हम भी तुम्हारे साथ भूखे हैं तुम अकेले ही खा रहे हो हमको भी तो खिलाओ <coughs> तो वो बोला चने हैं कहां बोले फिर खा क्या रहे हो बोले हम तो कल्पना के चने खा रहे हैं। कल्पना के चने खा रहे तो वो मित्र हंसकर बोला कि जब, जब कल्पना के ही खाने थे तो चने काय खा रहे लड्डू क्यों नहीं खाते जब कल्पना से ही तब तो कल्पना के चने खाते तो लड्डू का ही नहीं खाते उसमें क्या बिगड़ता तो यही महात्माओं ने हम लोगों से कहा है कि मन को अगर कल्पना के चने ही खाने हैं संसार की तरफ ही जाना है तो भगवान की ही कल्पना के लड्डू खाए तो कल्याण हो जाए इसलिए पाकरी जंबू रसाल तमाला पाकरी जंबू रसाल तमाला तमाला और तमाल ऐसा वृक्ष है जिसका रंग श्री राम जी की तरह है और जब ऐसा जप और ऐसी भक्ति मानस पूजा भगवान की होगी तो जिसे देखेंगे वही भगवान के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा यह साधना के सोपान का संकेत है लेकिन कब ने उस सिद्धि की बिन्विश्वास बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती सारी सिद्धियां विश्वास के आसपास और इसलिए इन सभी वृक्षों के बीच में क्या है बट विश्वास अचल अच्छा ने धर्मा तिन तरुवरण मध्य बट सोहा तिन तरुवरण तिन तरुवरण मध्य बट सोहा मंजू विशाल देखी मनु तरु वर मत बट सोहा और वट वृक्ष के नीचे क्या है बट छाया वेदी का बनाई निज पानी सरोज सुहाई वेदी पर मुनि साधु समाज सीए राजत रघुराज़ बट वृक्ष के नीचे वेदी बनी हुई और उस वेदी पर भगवान बैठे पर वेदी बनाई किसने सीएन निज पानी सरोज सुहाई श्री सीता माता ने बनाई और सीता माता भक्ति रूपा है और भक्ति ने जो आधार बनाया है उसी पर भगवान बैठे हुए लेकिन भक्ति ने जो आधार बनाया है वह बट की छाया में विश्वास की छाया में क्योंकि भक्ति जो भी आधार बनाती है वह विश्वास की छाया में और विश्वास की छाया में भक्ति जो आधार बनाती है उसी पर भगवान बैठते हैं यही भक्ति का संदेश है और वहां कौन बैठे बेदी पर मुनि साधु समाज बेदी पर मुनि साधु समाजी पर मुनि साधु समेदी पर मुनि साधु समु सी सहत राजत रघुराजु यह निखाद राज ने इतनी दूर से दर्शन कराया देखो भैया दूर से दर्शन पहले पाकरी वृक्ष देखिए जामुन का वृक्ष देखिए आम का वृक्ष देखिए तमाल का वृक्ष देखिए और उनके बीच में वट वृक्ष देखिए और वट वृक्ष के नीचे वेदी देखिए दिख रही हाँ उस वेदी पर मुनि मंडली महात्मा बैठे दिख रहे हैं हाँ उन्हें अब गौर से देखिए उनके बीच में श्री सीताराम जी बैठे कितनी दूरी से दिखाया होगा जब इतनी चीजें दिखानी पड़ी नजदीक होता तो ऐसे नहीं कर साफ नहीं दिखाई ये, ये तो है पर दूर से दिखाना पड़ रहा है तो पहले वृक्षों को दिखाया और फिर वेदी को फिर महात्माओं को और फिर भगवान को यह क्रम है पहले हम साधनों से परिचित हो फिर भक्ति के आधार से परिचित हो और फिर उस आधार पर आधारित भगवान जिन महात्माओं के बीच में है उनसे परिचित हो तब भगवान तक हमारी पहुंच है। इतनी दूर से दिखाया लेकिन श्री भरत जी के लिए ये दूरी दूरी नहीं थी करत प्रणाम चले दो भाई करत प्रणाम चले तो भाई कहत प्रीति शारद सकुचाई कहत प्रीति शारद सकुचा प्रणाम करते हुए दोनों भैया चले उतनी दूर और प्रणाम यहां से शुरू कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कोई समझदार वहां पहुंच जाओ तो कर लेना प्रणाम यहीं से शुरू बिल्कुल आप ठीक कहते हैं ये समझदारी की बात नहीं है और अकल से इसको समझा भी नहीं जा सकता हृदय की बात है यह भक्ति की बात है किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता प्रेमी से पूछो एक महिला गरीब नहीं थी अपने बेटे को गोद में लेकर आती राजा ने कहा देवी तुम तो गांव भर में भिक्षा के लिए जाती हो गरीब नहीं हो हाँ तो तुम ढूंढ कर बताओ कि पूरे शहर में सबसे सुंदर बालक कौन है दूसरे दिन आई तीसरे दिन आई राजा ने कहा कल भर जब चौथे दिन आई अपने बच्चे को गोद में लिए राजा ने पूछा सबसे सुंदर वो बोली यही है राजा ने कहा ये आंखों में कीचरना और गंगा गोद में ली न सकल न सूरज और राजा का बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगा गांव भर में कितने सुंदर है वे तुम्हें नहीं दिखाई पड़े यही सबसे सुंदर है राजा बोला ये बात तो हमें समझ में नहीं आई वो देवी बोली कि समझ में आ ही नहीं सकती अगर इसको सुंदर देखना हो तो मेरी आंखों से देखो तो पता लगेगा कि ऐसा इसलिए भक्त की आंख ही ऐसी होती वहां समझ काम नहीं करती इसलिए समझ वाले यहीं रह जाते हैं। एक आदमी गया गांव में उसके साथ उसका मित्र था शहर से गया था बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था इतना तार्किक हर बात में तर्क करे माने ही नहीं कोई बात अगर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऐसा होता परेशान मित्र भी रहे लेकिन मित्र था क्या करे चलो गांव घूमकर आते हैं गांव में घूमने गए तो एक जगह जैसे गांव में होता एक कोलू चला रहा था एक आदमी और बाहर बैठकर तेल बेच रहा था वो अकेला आदमी अपनी पूरी फैक्ट्री चला रहा था बैल को कोई हांकने वाला नहीं था बैल फिर भी घूम रहा था कोलू का बैल तो उसने कहा क्यों जी इस बैल को कोई आंखने वाला नहीं है ये बैल चलता कैसे है तेल बेचने वाला बोला हमने इसकी आंखों पे पट्टी बांध रखी है इसीलिए वो समझता है आंखने वाला पीछे ही है और कोई होता है नहीं गुमरा पर वो तो तार्किक था बोले ये तो कोई समाधान होगा नहीं ये भी कोई बात थोड़ी है क्या बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल खड़ा हो जाए और तुम तो बाहर बैठे हो तो तुम्हें कैसे पता लगता वो बो, बोला बो हमने बैल के गले में घंटी बांध रखी बैल चलते चलते रुक जाता समझ जाते हैं कि रुक गया हम जाकर फिर हाँक देते इतने पर भी वो नहीं माना क्या बोला बोले ये भी कोई बात थोड़ी हुई ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो तेल बेचने वाला बोला माफ करें बाबू वो बैल है आपकी तरह तार्किक नहीं है जो एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे ये कुतरक करने वाले कहीं नहीं पहुंचते ये जिंदगी में जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं भाई इनका एक ही काम है जहां खड़े थे वहीं खड़े वही खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं अरे ये ऐसा नहीं वो ऐसा नहीं और भक्त पहुंच जाता है और इसीलिए भक्त की दृष्टि से देखो आप इस ये अटपटा लगेगा प्रसंग इतनी दूर से प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी? और सचमुच ठीक कहते हैं लेकिन किसी हृदय से पूछो भक्त से पूछो करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति साध शारद सू जाई करत प्रणाम प्रणाम चले प्रणाम चले प्रणाम करत प्रणाम दोनों भैया प्रणाम करते हुए चले किसी ने कहा कि राम जी के चरण तो वहाँ हैं, यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो भरत जी ने कहा कि राम जी के चरण भले ही वहाँ हों, लेकिन यह जहाँ प्रणाम कर रहे हैं यह राम जी के चरणों से पवित्र हुई भूमि है भूमि विलोक राम पद अंकित वन विलोक रघुवर विहार थल अब चित चेत चित्रकूटा इधर ये ओ उधर क्या हो रहा लक्ष्मण जी को किसी ने आके खबर की एक आयस कहा बहूरी सेन संग चतुरंग न थोरी भरत आ रहे बड़ी भारी सेना है उनके साथ तब तक सीता जी ने कहा कि मैंने भी आज सपना ऐसे देखा सहित समाज भारत जनु आए लेकिन सीता जी ने जो कहा आ, मैंने सपने में देखा और कब देखा रजनी अवशेषा रात्रि के चौथे पहर में जागे सी सपना अस देखा सीता जी ने देखा राम जी बोले क्या हुआ श्री जानकी जी के आंखों में आंसू थे जानकी जी ने कहा कि प्रभु हमने सपने में देखा श्री भरत आए हैं अयोध्या के पूरे समाज के साथ आए हैं लेकिन भरत को मैंने जैसे देखा वह सुना रहे कैसे देखा सहत समाज भरत जनु आए लेकिन भरत जी की दशा क्या है कन्नाथ वियोग ताप तन ताए आपके विरह की आग में जिनका तन तप रहा है भगवान ने जो सुना लखन सपन यह नीक न हो लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है अनचाही बात सुनने को मिलेगी कठिन कुचाह सुनाई ही कोई क्योंकि प्रभु तो जानते हैं कि अयोध्या में क्या हो गया है स्वप्न ने सूचना दे दी है और इसीलिए आगे वर्णन आता है कि जानकी माता ने जब सासू माताओं का दर्शन किया सासु सकल जब सीए निहारी तो मुदे नयन सहम ही सुकुमार सीताजी ने आंख मूंद ली क्योंकि सासु माताओं को जिस रूप में देखकर आई थी वैसा रूप अब नहीं था वह वैद्यव्य की वेश बहुषा में जब देखा और यह भगवान को आशंका है इसलिए श्री राम जी सजल लोचन हो गए लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है लक्ष्मण जी ने सोचा कि भरत सेना लेकर आ रहे हैं, चतुरंगणी सेना लेकर आ रहे और सोचते हैं कि मैं राम पर चढ़ाई कर दूं दू जान सानुज जा रा, राम ही मारी करूं अकंटक राज्य सुखारी माने राज्य दिलाया और बेटा राज्य को निष्कंटक बनाने के लिए आया है सेना लेकर आक्रमण करने राम जी के उदासी का कारण दूसरा था लक्ष्मण जी ने दूसरा समझा लक्ष्मण जी बोले प्रभु सुनो आप जो भी सोच रहे हैं कि इस स्वप्न का परिणाम अच्छा नहीं होगा परिणाम बाद की बात है पहले मेरी बात सुनो आज राम सेवक जसलिन राम जी का अगर मैं सेवक हूं तो यश लेकर रहूंगा भरत ही समर सिखावन देव भरत को बता देगा कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी जानी राम बनवास इका उस कुटिल ने कुबंधु ने ऐसे कुअवसर का उपयोग करना चाहे और राम जी को अकेला समझाए। बीर रस जाग गया हो जैसे श्री लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं प्रभु वह आपको अकेला समझता है भरत लेकिन एक बात भरत को भी सोच लेनी चाहिए जो सहायकर कर शंकर आई तो मारो रण राम तो आई अगर शंकर जी भी उसकी सहायता करें तो भी भरत मुझसे नहीं बच महाराज बहुत दिन से क्रोध भरा है प्रकट करूं ऋष्पाछड़ आज मैं तो उसी समय चुप नहीं रहता लेकिन अच्छा क्यों कहा लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी सब कुछ देख सकते हैं पर अपने राम जी को उदास नहीं देख सकते आपने आप निश्चि रहे प्रभु आप बैठिए भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत देवताओं ने भी कहा सहसा करी ऐसा मत कर देना कहीं लक्ष्मण भैया जैसा कह रहे हो ऐसा मत कर देना समझदार आदमी को विचार करना चाहिए अचानक आवेश में नहीं आना चाहिए भगवान ने भी कहा कि लक्ष्मण यह सही है कि इतना कहात नीत रस भूला आविष्य में आकर तुम जाने क्या क्या, क्या कहे गये और मैं और इससे यही सिद्ध होता है कि तुम हमसे इतना प्रेम करते हो कि उस प्रेम के कारण तुम्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हो लेकिन एक बात कहूं जैसा तुम भरत के बारे में सोच रहे हो भरत वैसे नहीं तब लक्ष्मण जी ने कहा भरत ही दोष हम भरत जी को दोष नहीं दे रहे प्रभु भरत ही दोष दे को जाए हम भरत को दोष देने थोड़े ही जा रहे हैं अगर भरत को दोष नहीं दे रहे हो तो ये रोष क्यों है बोले भारत भरत के महाराज भारत तो बहुत भले है लेकिन जो पद मिल गया है महाराज जब तक पद नहीं मिलता सब अच्छे रहते पद पर बैठने के बाद वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे जग बोराई राज पद पाए संसार में यह दे, देखा जाता राज्य पद मिलने पर बड़े बड़े बौरा जाते हैं बावले हो जाते हैं फगले हो जाते हैं इसलिए भरत अच्छे हैं साधु हैं भक्त हैं लेकिन चक्रवर्ती सम्राट का पद मिल गया है महाराज इसलिए बौरा गए भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है जग बौराए जगत का प्राणी बौरा जाता है पद पाकर लेकिन जिस जगत में प्राणी पद पाकर बौरा जाते हैं भरत उस जगत के प्राणी नहीं भरत को राजमद हो नहीं सकता लक्ष्मण जी बोले सो तो ठीक है लेकिन एक बात है क्या ये पद छोटा मोटा नहीं है अवधराज सुरराज से यहां ही कुबेर जिस पद की प्रशंसा करते हो इंद्र जिस अयोध्या के वैभव को देखकर लज्जित होते हो वह पद मिला है महाराज इसलिए हो सकता है कि भरत बदल गए हो पर भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण भरत ही हो इन राजमद मेरे भरत को राज्य का मद नहीं होगा तो प्रभु अयोध्या का पद पाकर भी राम जी कह दें अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के पद की कौन कहे भरत ही हो इन राज मद विधि हरि हर पद पा भरत को ब्रह्मा का पद भी मिल गया है विष्णु का पद भी मिल गया है भरत को शिव का पद भी मिल जाए तो हो ही ना राजमत तो महाराज ये प्रभाव भरत जी पे क्यों नहीं पड़ता अच्छा दूध में खटाई डाल दो तो दूध फट जाता है दूध में खटाई डाल दो तो दूध फट जाता है, तो है। ये नियम है और यही सोचकर कोई चला जाए दूध के समुद्र के पास क्षीर समुद्र के पास और खटाई की दो चार बूंदे डाले फिर सोचे कि अब समुद्र फटने वाला है क्या उदाहरण है तुलसीदास जी का देखो संस्कृत साहित्य में लोग कहते उपमा कालिदास पर यह देवनागरी के साहित्य में तो तुलसीदास जी जैसी उपमा दुर्लभ है कबहू का की कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिन साय कांजी माने खटाई और सीकरण माने दो चार बूंदे ये खटाई की दो चार बूंदों से क्या क्षीर समुद्र फट सकता है भरत क्षीर समुद्र है और यह अयोध्या का राज्यपद तो खटाई की एक बूंद है ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाकर भी भरत को मद नहीं होगा मुझे मेरे भरत पर भरोसा है विश्वास है और यहां भगवान ने उदाहरण बड़े सुंदर दिए सहज क्षमा छाड़े छोनी पृथ्वी में परिवर्तन हो सकता है आकाश में परिवर्तन चंद्रमा में सूर्य में अग्नि में परिवर्तन हो सकता है पर मेरे भारत में परिवर्तन नहीं होता भरत स्वभाव सुशीतलताई सदा एक रस बर ही लेकिन लक्ष्मण जी भी तो बड़े विचित्र हैं बोले आप कह रहे हैं तो ठीक है लेकिन एक बात कहें क्या आपको इसलिए अच्छे लगते हैं सब क्योंकि आप ही अच्छे हो सब पर प्रीत प्रतीत जी जानी आप समान सब पे भरोसा सबसे प्रेम अपने जैसा सबको समझते हो अब भरत जी बाहर से आप जैसे दिखते हैं तो क्या भीतर से भी आप जैसे ही हैं भगवान मौन हो गए कि अभी पता लगेगा लक्ष्मण जी भी वीरासन में धनुष धनुष्मान लेकर बैठे हैं उधर और श्री राम के अधरों पर मुस्कान है और हाथों में धनुष है किसी ने भगवान राम से कहा कि ये दो तरह का रूप अधरों पर मुस्कान है तो हाथों में धनुष धनुष्माण क्यों और हाथों में धनुष धनुष्माण है तो अधरों पर मुस्कान क्यों राम जी बोले कोई आ रहा है उसके स्वागत के लिए अधरों पर मुस्कान है प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है तो यह हाथों तो में धनुषवाण क्यों का जो आ रहा है उसके साथ हमारा एक शत्रु आ रहा है उसके लिए धनुषवाण है अरे भरत जी के साथ आपका कोई शत्रु आ रहा है हाँ कौन और भरत जी से उसकी शत्रुता क्या है शत्रुता यही है कि उसके सिंहासन पर कोई दूसरा बैठ गया है ये पहेलियां बुझा रहे कौन बैठ गया है भगवान ने कहा कि जिस सिंहासन पर मैं बैठता था उस पर कोई दूसरा बैठा इसलिए वो मेरा शत्रु है लोगों ने कहा अयोध्या के सिंहासन की बात करने कर ना उन्हें तो भरत का है। तो आपका सिंहासन कहा कि जो बाहर दिखाई अयोध्या का राज्य पद का सिंहासन वह भरत का है और राम जी बोले मेरा सिंहासन तो भरत हृदय से राम निवास भरत का हृदय मेरा सिंहहासन है और भरत के हृदय रूपी सिंहासन पर जहा मैं बैठता था वहां दूसरा बैठ गया है दूसरा कौन बैठ गया है यही दुख दाह दी नित छाती भरत का हृदय जलता रहता है जलन बैठ गई उस हृदय में जलन बैठ गई है कि राम जी सिंहासन पर नहीं जलन बैठ गई है तो मैं सोचता हूं उस जलन को मिटाऊंगा और मैं बैठूंगा वहां या आप अपनी ओर से कर रहे हैं उन्हें भरत की भी रुचि आई है ये। क्यों घर से कहकर चले हैं देखे बिनु रघुनाथ पद के जरन न जाए तो जरनी जाएगी बोले हाँ जाएगी तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कर कमलन धन सहायक फेरत और जी की जरनी हरत हाँसी हेरत भगवान भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि में डूब गए भारत ऐसे समुद्र है जो भगवान को भी डूबा देते और भगवान को भी उनकी थाह नहीं मिलती डूब गए भगवान भगवान तो भाव में डूब गए और भरत जहां प्रणाम करते हैं इस रज में आह वह रज गीली हो गई भरत जी के आंसुओं से कितना अद्भुत है रज बोली एक बात है क्या बोले हम धन्य तो हुए थे पर आज धरती का नाम रसा है पर रज अब सरस हो गई कैसे चित्रकूट की धरती की धूल ने कहा कि हम राम जी को पाकर धन्य हुए थे पर गीले तो भक्त को पाकर हुए देखो भगवान को पाकर जीवन धन्य होता है लेकिन भगवान को पाने के बाद भी जब किसी को कोई भक्त मिलता है भगवान की भक्ति मिलती है जीवन तो तब सरस और सजल होता है जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है श्री भरत पहुंचे ऐसी जगह खड़े हो गए कि भगवान हमें न देखें हम भगवान को देख लें हाँ? बहुत लोग ऐसी जगह खड़े होते ताकि हमको वो देख लें लेकिन भरत जी गूढ़ सने हैं भरत मनवाए इसलिए ऐसी जगह खड़े हुए तुम हमें देखो न देखो हम तुम्हें देखा कर तुम हमें देखोगे तो क्या होगा बिंदु जी महाराज ने कहा मैं अगर देखूं तो देखू तुम ना मुझको देखना और तुमने गर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं इश्क एक तरफा में यू मगरू इश्क एक तरफा में यूं मशहूर हो जाऊंगा मैं श्याम तुम होगे, गए काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर तड़पूँ तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं ऐसी जगह खड़े श्री भरत और जो बाकी झांकी श्री सीताराम जी की भरत जी ने देखी आ हा देखते ही रह गई अपलक हो गई आंखों में कई अंग हैं पुतली है पलक है पलकों के आगे बाल छोटे छोटे बरुनी इन सब में झगड़ा शुरू हो गया दर्शन की बात हो ना तो सब आगे बढ़ते हैं ना एक दूसरे को धक्का कहते पीछे आग, हमको आगे हम हमें भी मौका दो हमें ये आंखों के अंग कह रहे थे हमें भी मौका दघुराज बिलो की लिए जब थे तब नेहन देहार न दे, दे। तज धीरज बोल उठी बरुनी पलकों के आगे लगे बाल पग नीरज कीरज जारन दे चरण कमलों की रज में बुहार पल पुतनी कह सामने से हट जा तो कह पाए पखार दे और पल के कह कहे झा राघव को आखिया कहे और निहारन दे पर बाणी बोल पड़ी पाही नाथ कही पाही गुस्सान भूतल परे नकुट की ना भूतल परेरा भूतल परे लपु पिला naam radhav ram raghav naam radhav paihimam ram radhav ram raghav naam radhav paihimam ram radhav ram raghav naam radhav paihimam राम राघव राम राघव राम राघव पाई माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमा राम राघ पाईमा राम राघ पाईमा ना। पा नाथ कहे पाही खुशान भूतल परे नपुटी पीला भरत पाही माम पाही माम कर लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिर गए पर आश्चर्य श्री राम जी ने नहीं सुना भगवान ना सुने यह आश्चर्य बिनु सुनई बिनुका ना और श्री कबीरदास जी महाराज ने तो लिखा चींटी के पग नूपुर बाजे चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है और यहां श्री भरत पाइमाम पाइमाम कह के चरणों में गिरे पर राम जी ने नहीं सुना क्यों इसलिए जब से भरत जी का नाम सुना है प्रभु ने भरत जी का स्मरण करते करते भाव समाधि लग गई बाहर हो तो सुने कान में हो तो सुने वे तो ध्यान में है इसलिए बाहर की आवाज सुने कौन पर भगवान की ये लीला देखो, सुन लिया किसने जिसे भगवान सुनवाना चाहते थे कैसे श्री भरत पाही माम पाही माम कहके प्रभु के, के चरणों में गिरे वैसे बचन स प्रेम लखन पहचान बचन सप्रेम लखन पहचान बचन, बचन से ही पहचान गए पाई तो भूतों ने कहा लेकिन श्री भरत ने जिस प्रेम से कहा जिस हृदय से कहा वचन सप्रेम तब लक्ष्मण जी को लगा कि इस तरह पाईमाम कह के दंडवत तो भरत जी ही कर सकते हैं मन में ही समझ लिया यह कोई और हो ही नहीं सकता करत प्रणाम भरत आंखों से देखा गया जी ये जान अब श्री भरत को इस तरह प्रणाम करते हुए जब लक्ष्मण जी ने समझ लिया तो जो थोड़ी देर पहले जिनकी आंख से क्रोध के कारण अंगारे बरस रहे थे उनके नेत्रों से प्रेम का जल वरसने लगा पानी पानी हो गए लक्ष्मण मन गिलानी से भर गया हे भगवान ऐसे साक्षात प्रेम विग्रह को मैं कुटिल कह रहा था कुबंध कह रहा था इतना बड़ा अपराध हो गया भक्त का अपराध मुझसे हुआ है एक बात मैं आपसे बताऊं भरत जी की ऐसी महिमा है कि श्री तुलसीदास जी भी राम जी को छोड़कर भरत जी की तरफ हो जाते हैं पर केवल तुलसीदास जी की ही कौन कहे? है लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी का दिल ही ऐसा है कि कभी दल नहीं बदला उन्होंने तन से कहीं गए हूं पर मन से राम जी के पास जन्म देने वाली जननी के पास भी गए तो जाए जननी पग नाए वो माथा लेकिन मन रघुनंदन जान की सा था तन से भले माता के पास गए हों पर मन से श्री सीताराम जी के साथ हैं लेकिन आज पहली बार ये घटना घटी कि लक्ष्मण तन से राम जी की तरफ जा रहे हैं मन से तो भरत जी की तरफ है कैसे जाना जाए वही क्रम अपनाइए यहां वहां वाला तो लक्ष्मण जी बंधु सने सरस लेकिन किधर यही ओरा बंधु सने सरस यही यही ओरा यही ओरा किधर इधर कहां उन्हें जिधर भारत है बंधु सने सरस यही हो रहा और राम जी किधर उत साहिब उत साहिब सेवा बस जोरा जो इधर अपराध भक्त का हो गया इन्हीं की शरण में जाने से ही भगवान क्षमा करें पर से राम जी की ओर चले और जब श्री आह लक्ष्मण जी राम जी की तरफ बढ़े तो आप उस दृश्य को देखें इधर श्री भरत पड़े हैं राम जी उधर है लक्ष्मण जी उधर जा रहे हैं और जब लक्ष्मण जी श्री राम जी की ओर बढ़े तो भरत जी की ओर से पीठ हो गई तो किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी लक्ष्मण जी बोले इसलिए क्योंकि मैं भरत जी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल और कुबंध कहा अद्भुत शब्द प्रयोग है गोस्वामी जी का श्री भरत कैसे प्रणाम करते वचन सप्रेम ऐसे प्रणाम करते और लक्ष्मण जी की दशा क्या हो गई लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में सिर रख के रोने लगे लक्ष्मण जी के आंसुओं से भगवान के चरण भीगे भगवान की भाव समाधि भंग हुई लक्ष्मण तुम तो सदा सजग लो चल रहे हो आज सजल लोच तुम्हारे नेत्र सदा प्रकाश से भरे रहे आज पानी से भरे श्री लक्ष्मण बोले क्या बोले बोलते नहीं मर रहा है भगवान का सुभा मत ना प्रणाम क्यों कर रहे हो लक्ष्मण जी बोले मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं प्रणाम नहीं कर रहे ना फिर ये क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी रोते हुए बोले कि प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है मैं प्रणाम नहीं कर रहा हूं प्रणाम करके ये सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है राम जी बोले वो कौन है तब तुलसीदास जी जैसे भरत जी की दशा के लिए सप्रेम कहा वैसे ही लक्ष्मण जी के लिए कहते हैं कह तु सप्रेम नाई मही माथा भरत प्रणाम करत रघुना था लक्ष्मण जी कहते प्रभु भरत भैया प्रणाम और इतना कह कर और लतना कहकर लक्ष्मण जी बोल नहीं सके लक्ष्मण जी तो बोल नहीं सके और राम जी बैठे नहीं रह सके उठे उठे राम सुनी प्रेम अधीरा प्रेम अधीरा अधी अधी अधीर अधीर अधीरा उठे राम सुनी प्रेम अधीरा प्रेम अधीरा प्रेम अधीरा कहू पट कहू निखंग धनु तीरा तीरा आ, आ, आ, आ। उठे राम सुन थे राम जी उठे प्रेम में अधीर हो गए कहीं धनुष गिरा कहीं बाण कहीं तरकस कहीं पीतांबर कहूं पट कहूँ निखंगे धनु तीरा सबने कहा सोचा मन में भगवान आपने ये सब छोड़ दिया चारों चीजें छोड़ दी धनुष बाण तरकस पीतांबर भगवान बोले मैं उससे मिलने जा रहा हूँ जो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आया अच्छा एक बात है धनुष मान ने कहा कि आपने हमें नीचे क्यों गिरा दिया हम तो आपके शस्त्र हैं और छत्रिय के लिए तो शस्त्र स्वाभिमान का प्रतीक है और शस्त्र गिर गया फिर क्या हथियार डालती है भगवान बोले इसलिए ताकि लोग देख लेंगे राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए पर भरत वो है जिनके आगे, आगे आज राम ने अपने हथियार डाल दिए धनु पीतांबर क्यों गिरा दिया भगवान बोले पीतांबर रहता छाती तो पर रहता हृदय पर रहता और मैं भरत से मिलता तो वह राम और भरत का मिलन नहीं होता दो हृदयों के बीच में पट रह जाए तो राम और भरत का मिलन कैसा और मानो भगवान कहते हैं कि भरत हमारे तुम्हारे बीच में कपट की कौन कहे पट भी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कहूं पट कौन गए धनु तीरा और फिर एक बात है ये रघुवीर का तीर भी तीर पर ही गिर गए क्यों यहां दो बंधु नहीं मिल रहे दो सिंधु मिल रहे प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर भरत जी प्रेम सिंधु है और श्री राम जी करुणा सिंधु है ये करुणा सिंधु और प्रेम सिंधु का मिलन है अजय एक बात है क्या ये तीर प्रेम सिंधु के तीर पर रह गया क्योंकि रघुवीर का तीर भाव सिंधु के पार तो ले जा सकता है पर भाव सिंधु के तो तीर पर ही रह जाता है तुलसी न समरत को जो तरी सके सरित सनेह भाव सागर से पार जाना आस पर भाव सागर से पार जाना प्रेम पयो निधि में धसी के हंसी के कढ़ी हंसी खेल नहीं फिर ये प्रेम और फिर एक बात है कि भगवान ने ये चारों गिराए नहीं गिर गए धनुष भी कंधे पर तरकस कंधे पर तो बाण भी उसमें पीताम्बर भी कंधे पर ये चारों भगवान के कंधे पर हैं और इन चारों को लगा के भरत ऐसे भक्त तो लकड़ी की तरह भगवान के चरणों में गिरे हैं और एक हमें जो भगवान के कंधों पर चढ़े हैं तो ऐसी दशा में तो हमें भी नीचे गिर जाना चाहिए तो गिलानी से गल कर कहूं कौं निखंग धनु अजय एक अद्भुत बात भगवान को श्री तुलसीदास जी ने उठते देखा और उठकर जाते नहीं देखा बस उठाते देखा भगवान उठे उठे राम सुन प्रेम अधीरा उसके बाद ही लिखा बरबस लिए उठाई गति का वर्णन कब तुलसीदास जी कहते कि भगवान इतनी त्वरा गए हैं भरत जी से मिलने की ऐसी आकुलता है इसलिए पता ही नहीं लगा कि कब चले गए दयानिधि तेरी गति लख न पर अच्छा उठाया तो कैसे बरवसलिये उठाई उर उठाई उठाई और बरबस जबरदस्ती उठाए अच्छा जबरदस्ती तो उसे उठाया जाता है जो उठना ना चाहे क्या भरत जी राम जी से नहीं मिलना चाहते आई मिलने फिर बरबस उठाने की क्या आवश्यकता भगवान ने कहा कि भरत तुम भी उठो तुम कुछ उठने में ताकत लगाओ मैं उठाने में लगाऊ तो दोनों मिल जाए तुम ही नहीं मैं भी तो तुमसे मिलने के लिए व्याकुल श्री भरत ने रोते हुए कहा प्रभु मैं गिर सकता हूं उठ नहीं सकता मैं गिर सकता हूं उठ नहीं सकता क्यों लकड़ी की तरह गिरा और लकड़ी अपने से गिर तो सकती है लेकिन अपने से उठ नहीं सकती अपने से गिर जाएगी पर अपने से लकड़ी से कहो कि जैसे गिरी हो वैसी उठो उठ नहीं सकती और कितना बढ़िया संकेत है क्या कि मैं तो गिर सकता हूं पतनोन्मुखी वृत्ति स्वभाव में है उठ नहीं सकता भगवान ने कहा लकड़ी क्यों नहीं उठती बोले निर्बल है भगवान बोले कुछ तो लोग लकड़ी का ही बल बताते हैं बोले बल लकड़ी का नहीं बल तो उन हाथों का होता है जिन हाथों में लकड़ी इसी तरह में लकड़ी की तरह गिर गया अब तो इन हाथों का बल देखना है जो गिरे हुए को सदा से उठाते रहे हैं अच्छा भरत गिरे नहीं था तो रास्ते में कहीं नहीं गिरे यहीं आके क्यों गिरे भरत जी बोले कि गिरे तो ऐसी जगह तो गिरे जहां गिरे हुए को भगवान ने उठा लिया और कोल भीलों से गया गिरा कौन होगा उनको भी जब आपने उठाकर हृदय से लगा लिया तो मुझे भी भरोसा हो गया कि गिरे तो वहीं गिरे जहां भगवान हमें भी उठाकर हृदय से लगा ले भगवान ने कहा तो ऐसी बात है तो सुनो फिर तुम मत लगाओ सब हमारी तरफ से और कितनी बढ़िया बात भगवान के हाथों में ही है सारी जुम्मेवार बरवस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान आहा हाहा और जब श्री राम जी भरत जी मिले तो भरत राम की मिलन लख बिसरा सब ही अपान मिले तो रामजी और भरत जी है पर सब अपनी अपनी सुधी भूल गए को हम कहां बिसरी तन गए सुधी नहीं है आहा हाहा अच्छा एक बात है भरत जी और राम जी मिले तो बचा क्या नदी समुद्र में मिले तो नदी ना बचे समुद्र तो बचता है पर यहां तो ना नदी बची न समुद्र न राम जी का अहम भाव बचा न भरत जी का फिर क्या बचा का परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमीति बिस अहम इति भी बिसर गई मैं ऐसा हूं मैं राम हूं मैं भरत हूं यह भी विसर गया न राम बचे न भरत फिर क्या बचा बोले परम प्रेम प्रेम प्रेम मूर्ति है श्री भरत और परम सत्ता है श्री राम आज प्रेम परम को पाकर परम प्रेम हो गया प्रेम उधर से चला इधर से प्राण से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 प्राण बिंदु जब खो गया तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया मिलनी प्रीति की जाई बखान कवि कुल अगम करम मनोबान और इस मिलन के मधुर छण में ही श्री राम कथा का विराम। सीय राम प्रेम पीयू पूरन होत जन्म ना भरत को भूत जन्म न भरत हो मुनिमन आगम जम लिया समदम विषम व्रत आचरत को दुखदानिद दंभ दूषण सुजस मिस अपरत को दुख दाह दानिद दम यश विश अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनी हट राम सनमुख करत को राम हट राम सनमुख करत को छिया राम प्रेम पी। प्रेम प्रे Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram, Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita, Rama. Sita, Rama, Sita Ram, Sita Ram, Sita, Sita Ram, Sita. सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम Si Tararam, Si Tararam, Si Tararam, Si, Si Tararam, Si Tararam, Si Tararam, Si Tararam.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 जय जय श्री राधेश नमः पार्वती पत हर हर महादेव